लगभग 10 मिनट तक ब्यूरो चीफ के बोलने के बाद अब डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली की बोलने की बारी थी मिताली ने भी पहले सभी को इस केस के सॉल्व होने की बधाई दी फिर उन्होंने सभी को यह भी चेताया कि भले ही ये केस अब खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी पुलिस को सावधान रहने की जरूरत है अभी भी केस से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन बाहर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो कुछ पता नहीं है कि कौन इसका फायदा उठाकर दोनों मुजरिमों के घर वालों से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दे इसके साथ ही मिताली ने सभी पुलिस वालों को सावधान करते हुए मिस्टर मलिक की ये लोग अशोक या रमाकांत के घर वालों को टारगेट बना सकते है अंत में डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने विक्रांत को अपने पास बुलाकर उसे दो चीज के लिए तैयार रहने को कहा पहला तो उसे एक स्पीच के लिए रेडी रहने को कहा यह स्पीच विक्रांत को आने वाले दिनों में होने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शन में देनी है इस स्पीच में विक्रांत को पहले तो इस किडनैपिंग केस के बारे में समझाना है और फिर अपने काम करने के तरीके को बताते हुए दूसरे पुलिस वालों को मोटिवेट करना है ताकि वो भी प्रोत्साहित होते हुए अच्छा काम कर सके दूसरी विक्रांत को ये करना है की एक नेशनल टीवी चैनल पर विक्रांत को इंटरव्यू भी देना था ये इंटरव्यू नेशनल टीवी न्यूज चैनल द्वारा लिया जाना था तो पूरे देश भर के लोग इसे देखेंगे ऐसे में विक्रांत को इस इंटरव्यू के लिए भी खुद को तैयार करना है ताकि वो मीडिया के सवालों के आगे घबराए ना विक्रांत को ये दो बातें बताने के बाद मिताली ने सबको इनाम में मिले पैसों के बारे में बताना शुरू कर दिया मिताली ने बताया कि मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब के साथ ही हर बच्चे की फैमिली वाले पुलिस को काफी पैसे इनाम के तौर पर दे रहे थे लेकिन चूंकि केस बहुत पुराना है और सभी बच्चों के परिवार वाले बेहद बुरे दौर से गुजरे हैं इस वजह से पुलिस ने उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी पैसे को लेने से मना कर दिया है। लेकिन फिर भी उन सभी लोगों ने मिलकर थोड़े बहुत पैसे दिए तो टोटल पुलिस अवार्ड और इन लोगों द्वारा दिए गए इनाम के पैसे को मिलाकर 20 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं जिससे कि सभी पुलिस वालों को बराबर बांट दिया जाएगा लेकिन चूंकि विक्रांत ने इस केस पर बहुत मेहनत की है और उसने अपनी जान की बाजी लगाकर रमाकांत को गिरफ्तार किया है सो उसे इसके इनाम के तौर पर शेयर से अधिक पैसे दिए जाएंगे उसे चोट भी लगी है और अभी भी बेचारा पट्टी बांध कर घूम रहा है तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा इनाम जरूर दिया जाना चाहिए ये बात तो सच थी और मिताली के ये सब कहने से पहले ही सभी को पता था कि विक्रांत ने इस केस को सॉल्व करने में जितना मेहनत किया है उतना किसी ने भी नहीं किया वो दिन रात इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहा तो उसे अधिक पैसे तो मिलने ही चाहिए इस तरह विक्रांत को इस केस को सॉल्व करने के एवज में तकरीबन दो लाख रुपए इनाम के तौर पर मिल रहे थे जबकि बाकी लोगों को डेढ़ लाख के आसपास रुपए मिल रहे थे इसके साथ ही विक्रांत को इस केस को सॉल्व करने का पूरा क्रेडिट भी मिल रहा था ये बात सभी मान रहे हैं कि अगर विक्रांत ना रहा होता तो शायद ये केस अभी तक सोल्व नहीं हो पाया होता विक्रांत ने ही सारे सुबूत ढूंढे नितिन खरबंदा को छुड़ाया उसकी जान बचाई और फिर रमाकांत को पकड़ा गया और विक्रांत की ही मदद से अशोक तक भी पुलिस पहुंच पाई थी बेशक विक्रांत बड़े इनाम का हकदार है अभी ये मीटिंग चली रही थी कि अचानक से रूम में सारी लाइट ऑफ हो गई और फिर मीटिंग हॉल में लगा प्रोजेक्टर ऑन हो गया प्रोजेक्टर के फोकस से सामने लगा हुआ व्हाइट बोर्ड चमकने लगा कौन है ये लाइट किसने बंद की ब्यूरो चीफ मिताली ने परेशान होते हुए पूछा वहाँ मौजूद अन्य सभी अधिकारी हैरान परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इशारों में बातें करने लगे तब तक वहां बैठा देव उठकर लाइट के स्विच की तरफ बढ़ने लगा वो अपनी चेयर के पीछे खिसका करके उठाई था कि उसने देखा कि सूच के पास विक्रांत खड़ा हुआ है देव उसे कुछ पूछता उससे पहले ही विक्रांत ने उसे बैठने का इशारा कर दिया कन्फ्यूजन के साथ देव वापस अपनी चेयर पर बैठ गया तभी सामने व्हाइट बोर्ड और की ओर कुछ नजर आना शुरू हुआ सभी ध्यान ऐसी बोर्ड की तरफ देखने लगे दरअसल विनीता के घर ऐसी मिली साजिद खान के अगुआ होने वाली वीडियो थी शुरू शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन जैसे सबकी नजर वीडियो में नजर आ रहे साजिद खान पर पड़ी सबके सब दंग रह गए जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता गया सभी कमरे में कोलाहल भी बढ़ता चला गया सभी इन्वेस्टिगेटर्स आपस में बातें करते हुए वीडियो को समझने की कोशिश करने लगे। किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस वीडियो में साजिद क्या कर रहा है अंत में जब वीडियो बंद होगी तब पीछे से नैना निकल सबके सामने आई वो ठीक व्हाइट बोर्ड के सामने आकर खड़ी हो गयी फिर उसने बोलना शुरू किया रिस्पेक्टेड ब्यूरो चीफ सर डिप्टी ब्यूरो चीफ मैडम टीम हेड और सभी इन्वेस्टिगेटर्स से पहले तो मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैंने अचानक से ये वीडियो आप लोगों के आगे चला दिया वो भी बिना कुछ बताए दरअसल ऐसा करना मेरी मजबूरी थी दरअसल ये वीडियो उसी रात की है जिस रात को हमारी टीम लीडर मंजू सचदेवा मैडम का मर्डर हुआ था और ये वीडियो उनके मर्डर के तकरीबन बीस मिनट पहले की है जब इस केस के आरोपी साजिद खान को कुछ लोग बेहोशी की हालत में गाड़ी में उठाकर ले जा रहे हैं अब तो सभी के होश ही उठ गए क्यूँकी अब तक मंजू ससदेवा के कत्ल के इल्जाम में साजिद खान को गिरफ्तार किया जा चुका था और पुलिस साजिद को ही मंजू का असली कातिल मान रही थी अब तक तो पुलिस मंजू ससदेवा के मर्डर केस को क्लोज भी कर चुकी है नैना ये क्या तमाशा है डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा यह वीडियो तुम्हे कहाँ से मिली है और ये तुम अभी क्यों दिखा रही हो अब तो मंजू का मर्डर केस बंद हो चुका है न मिताली मैडम नैना ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया आप देखिए ये वीडियो मंजू मैडम के मर्डर के ठीक 20 मिनट पहले का है आप लोग भी उस दिन खान पी रहा था। इस वीडियो में कोई आदमी साजिद खान को बेहोशी की हालत में उठाकर गाड़ी में बैठा रहा है इसका मतलब साफ है साजिद खान को जबरन गाड़ी में बैठा कर मर्डर वाले प्लेस पर ले जाया गया है यानी की उसे बस बली का बकरा बनाया गया जबकि असली कतिल तो कोई और है अब तक पुष्कर का भी गुस्सा सातवें पहुंच चुका है पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया क्या तुम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सीनियर को बताना जरूरी नहीं समझते और, और ये सब अभी इस सेरेमनी प्रोग्राम के बीच में बताने की क्या जरूरत है इसे तुम पहले या बाद में भी नहीं बता सकती थी पुष्कर के चिल्लाने के साथ ही ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें देखी जा सकती थी वो उस वक्त पुष्कर की बातों से शत सहमत थे ऐसा उनके चेहरे के भाव को देख बताया जा सकता था चीफ सर हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपको इसके बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन नैना ने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात की तरफ देखते हुए कहा सर हमने इसलिए पहले नहीं बताया क्यूँकी अगर हमें लगा था की मंजूर सजेवा का मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ और शातिर तरीके से किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि इसका असर और भी लोगों पर पड़े हमें लगा कि अगर हम नॉर्मली इस केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे तो फिर हो सकता है कि और भी लोग मंजू मैडम की तरह दुर्घटना का शिकार हो दुर्घटना मंजू मैडम की तरह पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया आप लोग मेरी बात सुनिए नैना ने सभी का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा अगर मंजू ससदेवा मैडम को किसी साजिश के तहत मारा गया है तो फिर इसका रिजल्ट और भी भयानक हो सकता है आप लोग खुद सोचिए मंजू मैडम जब ऑफिस से घर के लिए निकली थी तो उस वक्त रात के एक बज रहे थे अब अगर उनका मर्डर इतनी रात को हुआ है तो जाहिर ही है कि कातिल को मंजू के घर जाने के रास्ते की अच्छे से जानकारी थी और फिर उनके मर्डर के ठीक 20 मिनट पहले ही साजिद खान को पकड़ना और उसे मर्डर वाले स्थान पर पहुंचाना ये ये सब एक प्लान था और बड़ी चालाकी से काल ने साजिद खान को इस केस में बली का बकरा बना दिया टोटली वेल प्लान मर्डर नैना की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के मुंह खुले के खुले रह गए लेकिन अगर ऐसा है तो टीम बी के मेंबर देव सिंह अचानक से बोल पड़े नैना मैडम अगर मंजू मैडम का कत्ल वेल प्लान था तो फिर ऐसा किया किसने और क्यों कुछ तो वजह रही होगी तभी किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ मंजू मैडम को मारा था और ऐसी क्या बात थी जिसके चलते उन्हें मार दिया गया हाँ जहां तक मैं नैना के कहने का मतलब समझ रही हूं बीच में ही संगीता बोल पड़ी मंजू मैडम के मर्डर में कोई हमारी पुलिस टीम का भी इन्वॉल्व था है, ना ना? कोई हमारे बीच का ही है जो कि कातिल से मिला हुआ था उसने ही मंजू मैडम के बारे में पूरी मुखबरी की थी उसने ही मंजू मैडम के आने जाने का सारा डिटेल कातिल तक पहुंचाया था कोई हमारे बीच का ही है अब तो सबके सब अवाक सब रह गए हर किसी के चेहरे पर चिंता के भाव देखे जा सकते थे संगीता की बातों ने हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी बिल्कुल सही कहा संगीता ने ने चहकते हुए कहा ब्यूरो चीफ सर इसीलिए हम अभी तक इस इन्फॉर्मेशन को छुपा के रख रहे थे क्योंकि ये गद्दार पुलिस वाला हमारे पुलिस ब्रांच का ही है और हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज आप मंजू मैडम के मर्डर केस को दोबारा ऐसी जाँच करने की परमिशन दे दीजिए मंजू के मर्डर केस के लिए चार्ज दाखिल हो चुकी थी अब तक साजिद खान को ही मंजू का असली कतिल मानकर पुलिस ने केस फाइल भी कर दिया था अब जल्दी साजिद को सजा होने वाली है ऐसे में अब अगर पुलिस फिर से इस केस की जांच शुरू करेगी तो फिर डीएन नगर ब्रांच की रेपुटेशन बहुत डाउन होगी उनके ऊपर गलत निर्दोष आदमी को अरेस्ट करने का इल्जाम भी लगेगा इसलिए ब्यूरो चीफ काफी असमंजस की स्थिति में थे पुष्कर ने उनकी मनोस्थिति समझ ली थी तो वो खुद ही आगे आकर कहने लगा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं नैना इस वक्त तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि यह वीडियो रियल है क्या पता ये वीडियो फेक हो और अगर बाद में ये बात पता चली तो पूरे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ जाएगा। सही बात डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली भी बोल पड़े नैना अभी हमारे पास इस वीडियो के 100 परसेंट सही होने का एविडेंस नहीं है तुम्हे तो ये वीडियो कहाँ से मिली क्या पता ये वीडियो साजिद खान को बचाने के लिए क्रिएट किया गया हो मिताली मैडम ये वीडियो बिल्कुल सही है साजिद खान को बस फंसाया जा रहा है मंजू मैडम के कतल के पीछे बड़ी साजिश है हमें किसी भी हालत में ये केस रीओपन करना होगा